आप सुन रहे हैं कुमारीज का सामुदायिक रेडियो रेडियो स्टेशन मधुबन 90.4 सुनते रहिए रहिए मुस्कुराते नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट आज के इस कार्यक्रम में एक मुलाकात में हमारे साथ है विनोद शर्मा जी जो पंडित का कार्य करते हैं पूजा पाठ वगैरह कराते हैं और एक अच्छे एक्टर भी हैं सिंगर भी हैं, काफी मल्टी टैलेंट व्यक्ति हैं, तो हम आप सभी की तरफ से विनोद शर्मा जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत धन्यवाद मैं रेडियो मधुमर सेंटर का भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, <laughs> जिन्होंने मुझे मौका दिया है तो मैं जब भी आऊंगा भाई जी से मुलाकात करता रहूंगा और जो भी मेरे से सेवा होगी मधुबन के प्रति मैं अपना फर्ज अपनी ड्यूटीज निभा अच्छा विनोद शर्मा जी एज सिंगर होने के नाते सबसे अच्छी जो भक्ति गीत है आपका अपना खुद का वो थोड़ा सा शुरुआत में सुनाइए हमारे सभी दोस्तों के लिए ठीक है मैं भक्ति गीत सुनवा देता हूँ कोई बात जी जय श्री राधे जय श्री कृष्ण मोहन हमारे मधुबन में तुम आया ना करो मोहन हमारे मधुबन में तुम आया ना करो जादू भरी ये बासुरी बजाया ना करो मोहन हमारे मधुबन में तुम आया ना करो जादू भरी ये बासुरी बजाया ना करो हम हो गई हैं राग को सुनके के बावरी हम हो गई है राग को सुन के बावरी माखन चुराने वाले दिल चुराया ना करो माखन चुराने वाले दिल चुराया ना करो जादू भरी ये बासुरी बजाया ना करो मोहन हमारे मधुबन में तुम आया ना करो जादू भरी ये बाँसुरी बजाया ना करो माथे पे मुकुट गले में हार है तुम्हारे माथे पे मुकट गले में हार है तुम्हारे दिल को चुराने वाले दिल चुराया ना करो दिल को चुराने वाले दिल चुराया ना करो जादू भरी ये बासुरी बजाया ना करो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 आइए आगे बढ़ते हैं और आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि विनोद शर्मा का जो गीत है भजन है इसमें काफ़ी समय तक वो इन गीतों को गुनगुनाते रहे हैं और इसीलिए उनकी जो पकड़ है बहुत ही अच्छा है और बहुत सारे भजन शायद उनके पास होंगे लेकिन हम अभी काफ़ी भजनों का जो सिलसिला है वो धीरे धीरे आप सभी के बीच में लाएंगे लेकिन मैं अभी जानना चाहूँगा विनोद शर्मा जी आपसे कि आप जहाँ से बिलोंग करते हैं आपका प्रोफेशन क्या है क्या करते हैं वो बताइए मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ कुरुक्षेत्र का रहने वाला हूं। नहीं, नहीं। और वहाँ जो यही अपना तीर्थ कुल प्रोहित का काम है अच्छा मुनीम रखा हुआ यही मेरा काम है हाँ, हाँ।, हाँ जी मैं जैसे कहीं भी बाहर चला जाता हूँ तो पीछे से मुनीम मेरा मतलब देखता रहता है तो मेरे को कोई टेंशन नहीं अच्छा हाँ पीछे से आया मैं परमात्मा का नाम ले आध्यात्मिकता में काफी मतलब रुचि किया परमात्मा के प्रति जिसने हमें ये शरीर दिया है आँखें दी है करोड़ों अरबों का ये जो शरीर दिया है जो एक डॉक्टर के पास ये नेचुरल है और डॉक्टर जो है एक मतलब एक चीज तो तो पेश करते हैं तो उसका धन्यवाद करने के लिए मेरी इंटरेस्ट काफ़ी है परमात्मा का नाम है अच्छा विनोद शर्मा जी जैसे कि आपने बताया कि पिंड दान करने का जो कार्य है वो इसका सिलसिला क्या है इसके पीछे का जो इतिहास है वो कब से शुरू हुआ है? वो, क्या थीम है? वो से। जी जी जी, हाँ जी। हाँ। हाँ। द्वाप्रयुग में श्रीमदार पांडवों का युद्ध अच्छा सुना जी जी जी युद्ध हुआ था जायदाद हाँ हा। के प्रति मतलब पांडव जो है सिर्फ पांच गजीन मांग रहे थे लेकिन उन्होंने कुछ नहीं दिया वो सो थे वो चाहते थे राजपाठ सारा हमारा हो ने कुछ नहीं दिया वो लड़... लड़ने मरने के लिए तैयार थे पांडव शांत थे उनकी तरफ श्री कृष्ण थे तो मतलब जब वो मारे गए तो जी ने श्री कृष्ण जी को कि ये इनकी अब ये तो मिट्टी हो गए हैं अब इनका क्या करें ये शरीर जो है कहां ले जाएं ये तो मर गए हुँ, हुँ. जो मतलब शक्ति थी जो आत्मा थी यहां पर अब यह डेड है हु� बिल्कुल कहा भैया आत्मिक शांति के लिए मैं जो है अपने हाथों से उन्हें गतिदान और पिंडदान करवाए थे उनकी आत्मा की शांति के लिए क्योंकि जब तक पेहवा में नहीं आते आत्मा की शांति नहीं होती नहीं। तो इसीलिए आत्मा की शांति के लिए उन्हें गतिदान और पिंडदान करवाए थे और तब से ये सिलसिला चला द्वापर युग से द्वापर युग से हाँ। <laughs> क्योंकि द्वापर में ही श्री कृष्ण जी जी और कौरव पांडव कोई भी आप शास्त्र उठा के देख लीजिए तो तो अभी तो टीवी सीरियलों में महाभारत हाँ तो काफी है। हुँ है। हुँ। काफी लोगो को इस बात के बारे में जानकारी है लेकिन ये पिंड दान क्या होता है वो शायद ही किसी बहुत कम लोगों को जानकारी होगा इसलिए मैं हरियाणा के लोग है जो दिल्ली के लोग है उनको पता है अच्छा उनको पता है इसके बारे में लेकिन यहाँ जो राजस्थान है उनको किसी किसी को पता है मतलब इतना हाँ हाँ चलिए एक और बात मैं पूछना चाहूँगा आप जैसे कि इस कार्य में लगे हुए हैं और मल्टी टास्क आपके पास है जैसे आप एक्टर भी रहे हैं तो ये जो आ, एक्टिंग का जो शौक़ है वो कब से हुआ था और कैसे आपने इसका काम किया है <laughs> मैं जब शुरू में मैट्रिक के बाद <laughs> स्कूल लाइफ के बाद जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी हरियाणा में जी, जी. वहाँ गया तो मैंने वहाँ का जो माहौल देखा मेरा दिल खींच गया वहाँ पर जो वहाँ का वातावरण था और जैसे क्लास मेरे पिछली मतलब यूनिवर्सिटी लाइफ याद ही आपने करवा दी <laughs> <laughs> तो उसमें क्लासों में भी काफ़ी मतलब हंसी मजाक चलते थे तो एक तरफ बहने बैठी होती एक तरफ भाई बैठे थे जी तो आपस में मैडमों के साथ भी बड़ा हंसी मजाक था लेक्चरारों के साथ भी तो वहाँ फिर जब वो कह तो उन्होंने मुझे कहा विनोजी आप इतने हंसमुख हैं तो आप क्यों नहीं स्टेज पे चढ़ जाते तो फिर मेरे को भी इंटरेस्ट था क्योंकि मैट्रिक में भी मैंने काफी कुछ किया है अच्छा। शुरू से ही मतलब मेरे का है। मुकदमा छोटा सा ड्रामा था वो ड्रामा किया वो मतलब फर्स्ट नंबर पे आया उसके बाद फिर एक धार्मिक मतलब जो है कृष्ण जी के बारे में शुरू से ही आकर्षित रहा कृष्ण और गोपियों के साथ भी मैंने वहाँ प्ले किया है धर्मशाला में शिमला में तो जोधपुर में जयपुर यूनिवर्सिटी भी हम गए अच्छा। वहाँ से भी हमने डांस ग्रुप का फर्स्ट नंबर पे प्राइज लिया तो आपके प्रताप से आपके प्यार से भाइयों के आपके आशीर्वाद से दीदी के आशीर्वाद से बाबा के आशीर्वाद से तो मेरा इंटरेस्ट ऐसे ही बढ़ता चला गया और फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते ही जब मैं काम करता रहा तो लोगों ने मेरा नाम नौशर भाजी के नाम से प्रस्तुत कर दिया चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया और इसमें जो यादगार बातें हैं जैसे कि आप अलग अलग जगह पे गए और बहुत सारे ड्रामास किए हैं तो एक जो विशेष ड्रामा जिसके प्रति आपको काफ़ी आकर्षण रहा हो जिसकी तैयारी आपने काफ़ी की हो तो उसके बारे में थोड़ा जिक्र कीजिए एक ड्रामा हमारे पास था उस ड्रामे का नाम था प्यार किसी से होता है प्यार किसी से होता है जी तो इसमें तीन मतलब एक्ट्रेस थी हमारे पास और मैं एक मतलब बैंक डायरेक्टर था और एक एमए इंग्लिश लड़की थी जो मेरे साथ पत्नी का रोल कर रही थी तो उसने काफ़ी जबरदस्त रोल किया तो ऐसे हरियाणा में भी मैंने काफ़ी रोल की है जो हरियाणा में हरियाणवी लोग हैं ना गाँव के जी जी तो वो भी ड्रामे काफी किए अच्छा, उसमें भी मैं बार बार तो मैं नहीं कहूंगा मतलब अच्छे नंबर रहा उसमें अच्छा अच्छा चलिए <laughs> बहुत ही अच्छी बात आपने बताया की ये ड्रामा का सिलसिला तो काफ़ी आपने किया है और वर्तमान समय में जिस तरह से आपने बताया कि आप जो पूजा पाठ वगैरह का काम करते हैं तो इसका जो थीम क्या है किस तरह से आप मैनेज करते हैं ये सारी चीज़ ऐसा है इसमें जो हमारे पूर्वज हैं जैसे मेरा नाम विनोद शर्मा है हुँ, हुँ, जो मेरे पिताजी हैं दुर्गा जी उनकी डेथ हो चुकी है पिंडदान उनकी आत्मिक शांति के लिए मरने के बाद उनकी आत्मा ना भटके इधर उधर ना भटके जैसे हम कई बार कह देते हैं कि जी फला प्रेत बन गया सुनने में आया हूं वो आत्मा है वो आत्मा प्रेत रूपी मतलब जो है वो धारण कर लेती है रूप अपना प्रेत रूपी रूप धारण कहते हैं कि कई बार कह देते हैं मजाक में भी कह देते हैं अरे तो प्रेत आत्मा इसको क्या पता है इसको खुद खाने का तो पता नहीं तो उनकी आत्मिक शांति के लिए पेवे में एक पिपल है जहां पर मरने के बाद जब प्रेत योन में आदमी चला जाता है तो एक चक्कर लगाते हैं राउंड सोतली का तो उसमें फिर उसकी आत्मा को जो है शांति मिलती है पानी की किस बाल्टियां डालते हैं हमारे वहां उस पर में उनकी आत्मा को शांति मिलती है इसीलिए ये कर्म वहां किया जाता है ताकि उनकी आत्मा मरने के बाद ना भटके इधर उधर ना भटके वो एक जगह स्थिर हो जाए और परमात्मा के चरणों में लीन हो जाए और अगर वो आत्मा लीन होगी हमारे पूर्वजों की तो वो हमें उसके बदले में धन देंगे खुशी देंगे सम्पन्नता के तौर पर सारी चीजें हमें देंगे जिनकी हमें जरूरत है बिना मतलब कहे वो हमें सब कुछ देंगे अगर हम उनका कुछ करेंगे मैं आपका कुछ ध्यान रखूंगा तो ये बिल्कुल गारंटी बात है निश्चित आप मेरा भी ध्यान जरूर रखेंगे बहुत ही अच्छी बात आपने बताया चलिए विनोद शर्मा जी से और भी बहुत सारी बातें करेंगे लेकिन अभी लेते हैं छोटा सा अल्प उसके बाद आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो मधु नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और हम बात कर रहे हैं विनोद शर्मा जी से जो हरियाणा से पधारे हुए हैं मल्टी टास्क यानी उनके पास बहुत सारी कलाएं हैं जैसे एक्टिंग भी करते हैं गाना भी गाते हैं फिर अपनी पूजा पाठ भी करते हैं तो आइए उनके यहाँ हरियाणा में जो जिस जगह से वो बिलोंग करते हैं उसका जो इतिहास है उसके बारे में थोड़ा सुनेंगे हम तो आप सभी की तरफ से फिर से एक बार विनोद शर्मा जी का बहुत बहुत स्वागत मैं अपने रेडियो मधुबन साथी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ पहुँचने पर काफ़ी मान सम्मान भी दिया है और मेरे को अवसर भी प्रदान किया है कि वो जहाँ मैं हरियाणा में रहता हूँ पेहवा के बारे में हमें कुछ बताएं तो पेहवा के बारे में ऐसा है पेहवा में शुरू में एक राजा हुए हुँ, हुँ। शास्त्रों में भी है ये बात और उनका नाम था राजा पृथु राजा पृथु पृथु तो उनकी 101 सौ थी राजा 101, 101 एक 101 रानी उस टाइम जैसे आप कृष्ण जी की पता नहीं कितनी हजारों रानी हुँ हुँ. आपने चित्रों में भी देखा होगा कृष्ण जी हरेक रानी के साथ मतलब गोपियों के साथ रासलीला करते आए हैं इसमें तो कोई शक वाली बात है ही नहीं शास्त्र उठाइए किसी भी ब्रह्मचारी से किसी भी साधु संत समाज से आप पूछिए और टीवी वी पर भी आपने देखा होगा कि राधा कृष्ण के बारे में टीवी वी पर कितने ही प्रोग्राम चलते रहते हैं और आपने कई बार ये देखा भी है बिल्कुल सच्चाई है ये कि लेडीज भी कई बार कथा में उठकर जो है नाचने लग जाती है जेंट्स भी नाचने लग जाते हैं वो परमात्मा के रस नाचती है यानी भगवान का जो रस भगवान और आत्मा यानी परमात्मा और आत्मा का जो मिलन है उसको उस रूप में दिखाया गया है कृष्ण और बिल्कुण गोपियों हाँ, शब्द है संस्कृत का है तो धीरे धीरे समाज बढ़ता रहा तो समाज आगे बढ़ता रहा जो पौराणिक बातें थी वो धीरे धीरे समाप्त होती चली गई उसके बाद फिर हमारे पास मतलब पृथुदक से फिर उसका नाम डाल दिया गया बिहोआ से प्रपहोवा डाल दिया गया अच्छा तो वही पृथु है ये उस राजा के नाम से जिसका नाम पहले उसके बाद पृथ्वी तक आया तक से प्रपहोवा प्रपहुआ ये वही चीज है आप पृथु कह लीजिए पृथ्वी तो बहुत कम लोग जानेंगे जिनको नॉलेज है वही बता सकते हैं पृथ्वी तक भी बहुत कम लोग जानेंगे लेकिन जो पंजाबी लोग हैं वो पोह भी कह देते हैं इसको अच्छा, अच्छा। जो पंजाब से लोग आते हैं हाँ, हाँ, वो अपनी भाषा में पोहा भी कह देते हैं और हमारी तरफ से जो एजुकेटेड आदमी है वो पहुआ के नाम से जानते हैं तो ये पहुवा मतलब जी अच्छा ये है राजा हुए है मतलब पृथु पृथु से प्योवा बढ़ता है चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया विनोद शर्मा जी जैसे कि आप एक कलाकार होने के नाते आपके कलाकारी जीवन में जो है जैसे हमारे आम लोगों के जीवन में जैसे जो मिडिल क्लास के फैमिली वाले लोग होते हैं ऊपर नीचे संघर्ष का समय आता है कभी दुख कभी सुख ऐसा कहते हैं जीवन के रास्ते में आते रहते हैं तो आपके जीवन में जो दोहरी जो बातें आती है जैसे सुख आ गया फिर दुख आ गया फिर सुख आ गया ऐसा कोई सिचुएशन आया हो तो उसके बारे में ज़रूर बताइए बिल्कुल क्योंकि आप देखिए जी राजा दशरथ एक राजा थे और चार पुत्र के लिए वो में रहे। वो वो में राजा होते हुए जिनके पास धन था था था सब सब कुछ कुछ थे वो। उसके बाद भी वो तड़पते रहे उनको शांति नहीं मिली इसका मतलब धन से शांति नहीं मिली नंबर एक और उसके बाद जब पुत्र पैदा हो गया तब उनको बहुत खुशी हुई लेकिन जो केकई थी उनकी चाची और वो भी मतलब दशरथ की रानी थी चार रानियाँ थी कौशल्यासरी जानकी केकई तो केकई ने अपने बेटे के लिए राज मांग लिया राम के लिए बनवास मांग लिया वो एक चादर ओढ़ के लेट गई नाराज हो के लेट गई तो राजा दशरथ रामलीला में आए उनके पास देखते होंगे रामलीला तो उसमें उन्होंने पूछा कि क्या बात है तो उनको मतलब औरत की बातों को आपको पता ही है तो बड़ी नखरे से बोली कि ये बात है तो वो एकदम गुस्से में हुआ भी भी तो कि तो भाई तो बड़े बड़े राजा के बच्चों के साथ ये ऐसा हुआ तो हम तो एक समाजी है। ये तो है जे जे जे तो लेकिन दुख के बाद सुख यह गारंटी है इंसान को कभी भी घबराना चाहिए सबके पास कोई ना कोई परिस्थिति जरूर आती है इंसान एकदम बड़ा नहीं होता धीरे धीरे परिस्थितियों से लड़ता, लड़ता, लड़ता किनारे तक आ पहुंचता है, है। तब उसका नाम नाम फिर जी जी, के भी होता तो विनोद शर्मा जी जब आपके पास दुख आता है तो आप क्या सोचकर उससे दूर होते हैं मैं उस सिर्फ उस दुख को ये मेरे को पता है कि इसके बाद सुख भी आएगा और परिस्थितियों से लड़ता रहता हूँ लेकिन परमात्मा का नाम नहीं मैं छोड़ता जिसने मेरे को साथ दे रखा चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया मुझे लगता है कि हमारे दोस्त जो इस वक्त सुन रहे हैं रेडियो मधुबन को और उन्हें विनोद शर्मा जी की अगर बात याद रहे हैं, तो दुख से आप भी दूर रह सकते हैं क्योंकि दुख के बाद सुख आना ये निश्चित है जैसे रात के बाद फिर सुबह आती है वैसे ही दुख के बाद सुख आना ही है लेकिन हमें दुख को ज़्यादा चिंतित होकर या उसी बात को बार बार चिंता करके या उसी बात पर चिंतन करके अपने आप को दुखी नहीं करना है लेकिन उस उससे आगे जो आने वाली जो समय है आने वाला जो वक्त है उसके बारे में सोचना चाहिए और इस दुख से दूर होने के लिए अपने आप को ईश्वर के सामने समर्पण कर देना चाहिए और उन्हें सब कुछ देख अपने मन को खाली करके आगे के लिए कुछ नई रास्ते कुछ एक नए रास्ते की तरफ अपने आप को मोड़ लेना चाहिए विनोद शर्मा जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया थैंक यू सो मच चलिए आगे बढ़ते हैं और विनोद शर्मा जी जैसे कि आप सिंगर हैं तो एक फिल्मी गीत भी सुना दीजिए हमारे श्रोताओं को काफी समय हो गया है धन्यवाद ठीक है मैं फिल्मी गीत ए, ये जो है जी जो गीत में गा रहा हूँ इस गीत का उद्देश्य ये है कि जब इंसान को कुछ से प्रेम हो जाता है प्रेम भगवान के प्रति भी हो सकता है मिशीज के प्रति भी हो बहन के प्रति भी भाई के प्रति तो इस गाने में जो उद्देश्य है उनका ये है भी जो आप कहोगे मैं आपके साथ आपका साथ पूरा दूंगा जो भी आप कहोगे मैं वैसा ही कर दिखाऊँ हम्म तो मैं अब गाना शुरू कर रहा हूं जी जी स्वागत है जो तुम को हो पसंद वही बात कहेंगे जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे देते <पने> न आप साथ तो मर जाते हम कभी के देते न आप साथ तो मर जाते हम कभी के पूरे हुए हैं आपसे अरमान जिंदगी के हम जिंदगी की आपको हम जिंदगी की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 कहेंगे चाहेंगे निभाएंगे सराहेंगे आप ही को चाहेंगे निभाएंगे सराहेंगे आप ही को आखों में दम है जब तक रि देखेंगे आप ही को अपनी जुबान से आपके अपनी जुबॉ से आपके अपनी जुबां से आपके जज्बात कहेंगे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 तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे विनोद शर्मा जी बहुत ही अच्छा गीत आपने सुनाया है और मुझे लगता है कि हमारे दोस्त इस वक्त इस आनंद में खो गए होंगे कि बहुत ही प्यारा सा गीत का याद आपने दिलाया है चलिए जाते जाते मैं कहूँगा कि आ, हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं से मोटिवेशन मिलता है कहीं ना कहीं से प्रेरणा मिलता है तो आपको कहाँ से प्रेरणा मिलता है जीवन जीने के लिए जहाँ तक मेरा विश्वास है आदमी को काम करने से पहले एक तो पक्का दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि मैं जिस रास्ते पर चला रहा हूँ वो काम या मैं जरूर हूँ जब से मैं भक्ति मार्ग में था पहले मैंने आठ बार कम से कम श्रीमद् भागवत गीता पढ़ी है काफी मोटी थी क्या बात है? हाँ तो मेरा इंटरेस्ट कृष्ण जी के प्रति बहुत था गोपियों के प्रति कृष्ण जी के प्रति राधा के प्रति तो एक बार मतलब प्रदर्शनी लगी हुई थी ब्रह्मा कुमारीज की, वो मैं देखने के लिए चला गया तो मेरे को बहुत अच्छी लगी तो उसके बाद पाँच मैं आया बहनों ने मेरे को ज्ञान दिया तो उसके बाद मेरे को पांच साल हो गए जुड़े को तो मैं कोई भी काम करे आप परमात्मा पर पूरा दृढ़ विश्वास रख जिसका साथी परमात्मा है ज़िंदगी की ऐसी कोई खुशी नहीं जो उसके कदमों में ना जाए तो इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद करता हूँ <laughs> क्या बात है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि आपको कृष्णा और राधे इन सभी से बहुत प्रेम था भक्ति मार्ग में आप जो है इन चीज़ों को देखते थे सुनते थे और जब आप ब्रह्मा कुमारी इसका जो एग्जीबिशन है वो देखने के बाद काफ़ी अच्छा लगा और वहाँ आपको परमात्मा का परिचय मिला जिससे आपको मोटिवेशन मिलता है प्रेरणा मिलता है तो बहुत ही अच्छा है थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़कर इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए अपने बारे में बताने के लिए और जाते जाते मैं कहूंगा एक छोटा सा संदेश हमारे सभी दोस्तों को जरूर दें संदेश आध्यात्मिकता के बारे में जो भी आपको लगे कि संदेश होना चाहिए अच्छा सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा ब्रह्मा कुमारी मेरे को ये नहीं पता कि हम स्वर्ग में जाएंगे या नरक में जाएंगे चलो आदमी यह भी मान लेता है कि हमें ना स्वर्ग देखा है ना नरक ना नरक देखा है तो बातें ही हैं मान लो लेकिन ब्रह्मा कुमारी में आने के बाद इंसान का अपना दैनिक जीवन सुधर जाता है जो हमारा वर्तमान जीवन चल रहा है वो सुधर जाता है पहनावा खाना पीना आहार मनुष्य 100 साल तक जी सकता है अगर वो आहार पर कंट्रोल रखे खान पान पर कंट्रोल रखे उसको कोई बीमारी नहीं लगेगी शुगर नहीं होगा आंखों में रोशनी होगी सेहत ठीक होगी दिल खुश रहेगा एकदम खुश मिजाज रहेंगे अगर हम अपने संतुलित आहार लें तो ब्रह्मा कुमारीज में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हम बीमारियों से भी छुटकारा पा सकते हैं और अपने जीवन में खुशियों के साथ खुशी खुशी अपना जीवन आनंद से भर सकते हैं इसी के लिए मैं धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद विनोद शर्मा जी हमारे साथ जुड़कर बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दिया बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने दिया कि ब्रह्मा कुमार ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़कर जो सिस्टम है उनका खाना पीना रहना और ये जो आहार के बारे में आपने बताया अगर उन चीज़ों को हम लोग फॉलोअप करते हैं तो हमारे जीवन में हम बीमारियों से बच सकते हैं और साथवे एक सुंदर जीवन जी सकते हैं ये आपने संदेश दिया थैंक यू सो मच और मुझे लगता है कि हमारे दोस्त इस वक्त जो सुन रहे हैं उन्हें यह संदेश भी बहुत अच्छा लगा होगा और जो बातें आपको अच्छी लगी हो आज के इस कार्यक्रम से तो आप उन चीज़ों पर काम कीजिए उन्हें प्रैक्टिकल में लाइए ऐसी मेरी शुभकामनाएं और आपका जीवन खुश रहे मस्त रहे इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और विनोद शर्मा जी को दीजिए इजाज़त आप सुन रहे हैं ब्रह्मकुमारी इसका रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कराते रहो